तो हम डरते हैं रो मरते हैं फिर हम क्या करते हैं खाते हैं पीते हैं मौज करते हैं खाते हैं पीते हैं खाते पीते मौज करते नमस्कार हमने एक बात कही में आपका पुनः स्वागत है और आज मैं आपसे चर्चा करूंगा फिर से कुछ खाने की आ, ये खाने खाना खाने के तरीके के बारे में है इसमें मैं किसी खाने की चर्चा यानी नो आई वोट बी डिस्कसिंग एनी टाइप ऑफ फूड ओके तो क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि भाई आप ऐसा समोसे और जलेबी और इन सबों का चित्रण कर देते हैं कि अनायास वो समोसे और जलेबी खाने की तमन्ना होने लगती है और साथ ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है क्योंकि जिस उम्र के पड़ाव पर हमारे अधिकांश दोस्त हैं वहाँ पर शायद समोसे और जलेबी खाने का खाना तो दूर खाने का ख्याल लाना भी अपराध माना जाता है या बुरा माना जाता है समोसे तले हुए होते हैं उसमें आलू होता है और जलेबी तो शीरा और चीनी और रस और तला हुआ ये सब नहीं नहीं नहीं मैं उसकी कोई बात नहीं करने जा रहा हूँ हाँ खाने की बात बीच में आ जाएगी वो अलग है मगर इसका जिक्र हम सिर्फ इंसिडेंटली करेंगे हम जो आज बात करने जा रहे हैं वो है सिर्फ तरीके की तो अब साहब आपको बताते हैं कि आ, मैंने शायद आपसे पहले भी कहा होगा कि जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं बाहर मतलब किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर कि खाना यानी वहाँ का जो भोज्य पदार्थ होता है वो वो नहीं होता है जो जिसके हम आदि हैं उदाहरण के तौर पर अब देखिए हम लोग आदि हैं शायद चावल खाने के या रोटी खाने के तो हमें मालूम है कि रोटी दाल चावल किस तरह से खाए या ऐसा कहा जाए कि हमारा अपना एक तरीका है कि हम उस तरह से रोटी दाल चावल खा सकते हैं और हमको अपने हाथों का इस्तेमाल करके खाना भी बहुत अच्छी तरह से आता है ऐसा भी कहा जा सकता है या शायद हम में से ज़्यादातर लोगों को अपने हाथों से खाना अच्छी तरह से आता है हाँ कुछ लोग होंगे जिनको नहीं भी आता जैसे हमारे एक दोस्त थे तो ये बात उन दिनों की है जब हम लोग मुजफ़्फ़रपुर में रहते थे तो हमारे एक दोस्त आ, अब उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो नाराज़ हो जाएंगे तो उनके नाराज़गी से मैं बहुत डरता हूँ तो हमारे मतलब मुजफ़्फ़रपुर में उस वक्त कई दोस्त थे और हम लोग की अक्सर ये ऐसा होता था कि चूंकि हम में से किसी का परिवार वहाँ नहीं था तो अक्सर ऐसा होता था कि शाम को हम लोग ऑफिस से निकल के या तो सिनेमा देखने चले जाते थे या किसी दोस्त के घर चले जाते थे वहाँ बैठ कर गपशप होती थी और फिर खाने के लिए किसी ना किसी रेस्टोरेंट या होटल या किसी ढाबे में चले जाते थे और सबके पास अपनी अपनी सवारियां थी यानी कि कोई मोटरसाइकिल स्कूटर इस तरह की सवारियों पर चलते थे तो हमें हम लोगों को न तो समय की चिंता रहती थी और ना इस बात की कि वो जगह कितनी दूर है इसी तरह से एक दिन ऐसा हुआ कि जिस दोस्त के यहाँ हम लोग बैठे थे वहां पर बातचीत करने के दौरान कुछ देर हो गई अब उस देर का नतीजा ये हुआ कि जब तक हम लोगों को खाना खाने की याद आई तब तक ये समझ में आया कि जो हम लोगों के रेगुलर रेस्टोरेंट हैं वो बंद हो गए होंगे तो अब क्या किया जाए अब साहब ये पता चला कि बस स्टैंड के पास एक दो होटल हैं जहां पर कि आपको रात में देर रात तक खाना मिल सकता है तो हम लोग मोटरसाइकिल उठाई और बस स्टैंड के पास उस होटल में पहुंच गए उस होटल के हिसाब से भी देर हो गई थी तो हम लोगों ने कहा यार जो भी है वो दे दो तो उसने कहा साहब देखिए साग है और रोटी है हम लोगों ने कहा ठीक है वही सही दे दो तो उसने हम लोगों को साग दिया एक एक कटोरा और शायद चार चार रोटी हम लोगों ने साग लिया रोटी लिया कटोरा लिया मदद साग और रोटी से हाथ से खाना शुरू करने वाले थे हमारे वो मित्र जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं उन्होंने उससे कहा कि भाई चम्मच लाओ तो उसने कहा साहब चम्मच उन्होंने कहा हा तो उसने कहा साहब चम्मच तो नहीं है हमारे वो मित्र बोले चम्मच नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है उसने कहा साहब नहीं है, है मगर धुलने में पड़ा है अब देखिए डिजन ऑफ लेबर कितना पक्का था कि जो आदमी खाना सर्व कर रहा है वो तो चम्मच धोकर नहीं लाएगा और चम्मच धोने वाला आदमी सुबह आएगा तो उन्होंने कहा साहब चम्मच नहीं है तो अब हमारे मित्र जो थे वो भी अड़ गए तो हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई चम्मच की क्या जरूरत है साग और रोटी है इसमें चम्मच की जरूरत कहां है उन्होंने कहा तुम लोग बोलो मत मुझे चम्मच चाहिए मैं तुम लोगों की तरह हाथ से चा साग नहीं खा सकता हूँ साहब चूंकि वो विदेश पलट व्यक्ति थे तो हम लोग ज्यादा उनसे बहस भी नहीं कर सकते थोड़े वो हम लोग से लंबे भी थे तो इसलिए भी बहस की गुंजाइश नहीं थी तो हम लोगों ने कहा ठीक है साहब तो फिर क्या करें तो बोले हम लोगों ने पूछा फिर आप क्या करेंगे बोले मैं खाना नहीं खाऊँगा हम लोग आश्चर्यचकित हो गए कि यार ये या आदमी खाना नहीं खाएगा क्योंकि इसे चम्मच नहीं मिला है तो देखिए खाना खाने के तरीके के बारे में पहली बात चम्मच नहीं चाहे साग ही खाना हो तो खाना नहीं अब साहब खाने के तरीके की बात करते ही आपको बताए मेरे को एक बैंक के कारण ही एक अवसर मिला था ब्राज़ील में कुछ समय गुजारने का तो ब्राज़ील तो आप लोग जानते ही हैं एक दुनिया के दूसरे कोने पर है ये देश तो ब्राज़ील में हमारे दो मित्र बने एक अंटोनियो साहब जो हमारी कार चलाते थे और एक फ्रांसिस्को साहब जो हमारे अकाउंटेंट थे अकाउंटेंट मतलब लोकल बेस्ड ऑफिसर थे वो ऑफिसर नहीं थे कॉन्ट्रैक्ट पर थे वो तो वो हमारे ऑफिस के अकाउंटेंट थे तो अक्सर अंटोनियो साहब और फ्रांसिसको साहब को हमारे घर पर खाने का अवसर मिलता था तो अब आपको बताता हूँ पहली बार जब अंतोनी साहब हमारे घर पर आए अंतनीय यानी हमारे ड्राइवर तो वो समय वो था जबकि हमारा सामान हिंदुस्तान से जो बैगेज था वो ट्रांसफ़र हो कर के और साओपोलो यानी ब्राज़ील में हमारे पास पहुँचा और ये अंतोनीो साहब जो थे वो उस सामान के ट्रक को गाइड करके हमारे घर तक लाए और उसके बाद हम लोगों ने मिलजुल सामान चढ़ाया तो ये कहा गया अंतोनियो साहब से कि अंतोनियो साहब आप खाना खा लीजिए अंतोनियो साहब ने कहा तो ठीक है खा लेंगे तो हमारी पत्नी ने क्या किया उसने उस दिन दाल बनाई थी एक कोई सब्जी बनाई थी और चावल और वो गर्मा गर्म रोटी बना रही थी तो मैं भी बैठ गया और अंतोनियो साहब भी बैठ गए और हम और अंतोनियो साहब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे मेरी पत्नी गर्मा गर्म रोटी बनाकर अंतोनियो साहब के लिए भी लाई और मेरे लिए भी लाई तो उसने चूंकि अंतोनियो साहब तो हमारे गेस्ट थे तो उसने वो जो गरम रोटी थी जो भूली वाली रोटी थी वो अंतोनियो साहब को दी अब देखिए यहां पर परेशानी की बात यह है कि अंतोनियो साहब को अंग्रेजी नहीं आती थी बिल्कुल नहीं और वो सिर्फ पोर्चुगीज समझते थे और मुझे पोर्चुगीज का उस समय तक एक भी शब्द नहीं आता था तो अब हम लोग क्या करें तो हमने इशारों में अंतोनियो साहब को यह समझाने की कोशिश की कि अंतोनियो साहब जो मैं कर रहा हूँ वही आप भी करिए और वैसे ही खाइए अंतोनियो साहब समझ गए तो ऑब्वियसली उनको चम्मच भी दिया गया तो उन्होंने क्या किया पहले दाल उठाई मैंने कहा रुकिए दाल और रोटी को एक साथ खाना होता है और मैंने रोटी को उठाया उसमें थोड़ी सब्जी लगाई थोड़ी दाल लगाई और उसको खाया अंतोनियो साहब ने भी वही कोशिश की परंतु एक हाथ से रोटी तोड़ना भी उनके लिए मुश्किल काम था तो उन्होंने दोनों हाथों से रोटी तोड़ी फिर उसके बाद उन्होंने उसको दाल में डूबोया तो वो ये भूल गए शायद कि मैंने पहले थोड़ी सब्जी ली थी उन्होंने उसको जब दाल में डूबोया तो थोड़े ज़्यादा समय तक दाल में डूबी रह गई और वो रोटी मुलायम होकर घुलने लगी दाल में तो अब उनको समझ नहीं आया तो उन्होंने कहा कि थोड़े समय प्रयास किया फिर उन्होंने एक हाथ में रोटी पकड़ी एक हाथ में सब्जी लिया उसको एक चम्मच से उठाते थे खाते थे रोटी दाल सब चीज़ अलग अलग खाने का उन्होंने प्रयास किया और शायद मेरी पत्नी ने उनको थोड़ा अचार भी दे दिया था तो उन्होंने अचार भी एक बार में उठाया और उसको खा लिया और उसके बाद तो अंतोनियो साहब की आँखों से आँसू और पानी और गले में खराश और खांसी खकार सब कुछ आने लगी हमने उनको समझाया कि भाई इसको थोड़ा थोड़ा खाते हैं मगर खैर अब हम तो ना उनको बता सकते थे इशारों में ही समझा पाए जितना डम शराड से डम कहते हैं ना उसको वो करके हम जो समझा सकते थे समझाते थे खैर तो साहब ये तो हुए अंतोनियो साहब हालांकि आपको ये बताऊं कि कालांतर में तीन साल के समय में अंतोनियो साहब को हम लोगों ने इतना सिखा पाया कि वो एक बार में रोटी तोड़ लेते थे एक हाथ से परंतु वो अगर सब्जी सूखी होती थी तो उसको तो लगा पाते थे परंतु किसी भी किस्म की रसे वाली सब्जी को या चिकन मटन कुछ भी उनसे वैसे नहीं होता था तो वो रोटी पहले खा लेते थे फिर उसके बाद कुछ भी और सामान चम्मच से लेकर खाया करते थे खैर क्यों ऐसा होता था उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर जो ब्राज़ील का फूड था नॉर्मली इट वॉज राइस एंड बीन्स तो राइस और बींस में चम्मच से खाया जाता था और उसको हाथ से खाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हाथ से खाने का कॉन्सेप्ट था उन चीजों का जो कि जैसे पास्तेल नाम की एक चीज होती थी वो एक तरह का समझिए छोटा पकौड़े टाइप का था उसको हाथ से खा सकते थे अब हमारे दोस्त फ्रांसिस्को साहब फ्रांसिस्को साहब काफी लंबे चौड़े व्यक्ति थे और फ्रांसिस्को साहब का शरीर चाहे जितना भी बड़ा हो परंतु वो एक बच्चे जैसे भोले व्यक्ति थे तो उनको कुछ भी खाने में एक्सपेरिमेंट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी और उसके साथ ही उनको अपने खाने की सीमा भी नहीं मालूम थी यानी कि उनको ऐसा नहीं था कि मेरे को चार रोटी खानी चाहिए या इतना चावल खाना चाहिए तो उनको अपने खाने में शायद रोटी खा का अंदाज़ा होगा परंतु यदि उनको हम पकौड़ी खिलाएं या पूड़ी खिलाएं या छोले भटूरे का भटूरा खिलाएं तो ही नो उनको समझ नहीं आता था कि कहाँ पर उसको बस करना है और उनके लिए भटूरा इन इट् वॉज एन इंडिपेंडेंट डिश पूरी वॉज एन इंडिपेंडेंट डिश सब्जी वॉज एन इंडिपेंडेंट डिश तो उनके लिए हर चीज अलग अलग इंडिपेंडेंट थी तो फ्रांसिस्को साहब भी दोनों हाथ से खाने में भरोसा करते थे अब साहब ये तो बातें हो गई फ्रीली खाने की अब आपको बताता हूं हम लोग कालांतर में बंबई पहुंचे जब हम बंबई पहुंचे तो हमारे विभाग में हमारे सहकर्मी एक महिला अधिकारी भी थी और साहब वो महिला अधिकारी बहुत ही सभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति थी हम लोग प्रयास ये करते थे कि जब उनके सामने रहे तो हम लोग भले आदमियों की तरह यानी कि सभ्य लोगों की तरह बातचीत करें अब देखिए यहां पर आपको मैं ये बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग असभ्य थे परंतु जो सभ्यता का स्टैंडर्ड आप प्रस्तुत करना चाहते हैं किसी व्यक्ति के सामने वो एक अलग बात होती है और जो आप जिसको आप सभ्यता समझते हैं वो अलग बात होती है तो अब ये घटना उन महिला के साथ हम लोगों का जो एक क्रम हुआ उसमें आपको बताता हूं हुआ यू कि हमारे विभाग से हम लोग उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग यानी इंटरनेशनल बैंकिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे तो वहां से हमको किसी काम के लिए एक विभाग था सरकारी यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड था तो उसमें हम लोग बैंक की तरफ से लाइजेंट करने के लिए जाना पड़ता था तो उसमें होता ये था कि कभी तो मैं जाता था कभी हमारे मित्र पंकज साहब जाते थे और जब हम लोग नहीं हो तो कभी कभार हमारी मित्र जो थी हमारी सहकर्मी वो जाती थी तो अब साहब जब हम लोग वहां जाते थे तो उस सरकारी विभाग में एक नियम ये था कि जो वहां का सबसे उच्च अधिकारी था वो आईएएस हुआ करता था या कोई शायद इंडियन कमर्शियल सर्विस का आदमी होता था और सरकारी विभागों में जैसा होता है कि उनके पास तो फंड्स की कमी रहती है तो जो एक्सपोर्टर आते थे उनमें से कोई ना कोई एक्सपोर्टर कुछ ना कुछ खाने का सामान उस मीटिंग के लिए लेकर आता था कभी समोसे आते थे कभी इडली आती थी कभी वड़ा आता था और इस तरह से कुछ ना कुछ चलता था और वो विभाग जो था वो केवल चाय का इंतजाम करता था तो साहब उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि हम लोग गए और हम लोगों को समोसे मिले और हम लोगों ने समोसे खाए और चले आए अब ऐसे करके चलते चलते एक ऐसा अवसर आया जबकि न मैं था न पंकज थे और कोई और अधिकारी नहीं था और अल्टीमेटली हमारी उन मित्र को जाना पड़ा वो गई वहाँ पर उस समय उस विभाग का उच्च अधिकारी कोई आईपीएस था जो कि डेपुटेशन पर उस विभाग में भेजा गया था तो साहब वो जब आई हमारी मित्र तो उनसे हम लोगों ने पूछा कि साहब लंच टाइम था जब हम लोगों ने ये बात उनसे शुरू किया तो लंच टाइम था और हम लोगों ने कहा तो हाँ मीटिंग में गए थे वेरी अनकूथ पीपल हम लोगों ने कहा यार अनकूथ ऐसे तो कोई बेहूदे नहीं लगते हैं वो तो उसने कहा कि नहीं वो जो आईपीएस था न, वो इतना हुदा था कि वो दोनों हाथों से उठाकर खा रहा था मतलब बोले अरे समोसा उठाया तोड़ा उसको आधा एक हाथ में आधा दूसरे हाथ में पहले इस हाथ वाला चटनी लगाकर खाता था फिर दूसरे हाथ वाला चटनी लगाकर खाता था और वो दोनों हाथों से समोसा ले लेकर खाता था उसको कभी किसी ने सिखाया नहीं कि एक हाथ से खाना चाहिए हम और पंकज हम दोनों उस वक्त खाना खा रहे थे और आप विश्वास करिए उसी वक्त हम लोगों ने अपने हाथों की तरफ देखा तो पता चला कि हम दोनों के हाथों में रोटी के आधे आधे टुकड़े थे और हम लोग बारी बारी से उसी को सब्ज़ी में लगा लगा कर खा रहे थे यानी कि हम लोग भी उन उस रोटी सब्जी को दोनों हाथों से खा रहे थे ये बात अलग थी कि बाएं हाथ का इस्तेमाल हम लोग खाने के लिए नहीं कर रहे थे केवल रोटी पकड़ने के लिए कर रहे थे परंतु उससे जो खाने की दूसरी चीज़ें थी मसलन अचार रखा हुआ था टिफ़िन के डब्बे में उसको खा रहे थे या उसको चाट लेते थे और इस तरह की चीज़ें हम लोग कर रहे थे हम लोगों ने फौरन अपने अपने बाएं हाथ नीचे को छिपा लिए मुझे पता नहीं कि हमारी वो मित्र ने इस बात पर ध्यान दिया कि नहीं दिया परंतु अब वो इसको सुनेंगी तो उन्हें डेफिनेटली याद आ जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे थे और हम लोग अपना कैसा सुंदर रूप प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे थे तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि आप अपने अनकूथ न होने के लिए ये ध्यान रखिए कि सामाजिक नॉर्म्स के हिसाब से आपसे क्या अपेक्षा की जाती है और कोशिश करें कि उसी नॉर्म को सब जगह पर सबके सामने वैसे ही पालन करें जैसे करना चाहिए ना कौन? वो जैसे कहते हैं ना कि ना किस भेष में कब नारायण मिल जाए, तो भैया कौन आपको कब जज कर ले वो बेचारा आईपीएस तो आज तक हमारी उन मित्र की नजरों में बहुत ही गिरा हुआ और घटिया किस्म का आदमी माना जाता है उसको इससे कोई अंतर नहीं पड़ता परंतु अब देखिए उसका तो रेटिंग तो गिर ही गया ना चलिए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं और फिर आपसे बातें करेंगे अगले हफ्ते और मेरी बात सुनने के लिए आपका बहुत आभारी हूँ धन्यवाद आपने अपना समय दिया फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार ना तो हम डरते हैं ना रो, रो मरते हैं फिर हम क्या करते हैं खाते हैं पीते हैं मौज करते हैं